शिक्षा का आदर्श नारियों की शिक्षा वास्तविक शक्ति पूजा क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधम शक्तिहीन और पिछड़ा हुआ है इसका कारण यही है कि यहाँ शक्ति का अपमान होता है शक्ति की कृपा हुए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता अमेरिका और यूरोप में क्या देख रहा हूँ शक्ति की पूजा शक्ति की उपासना परंतु वे उसकी अज्ञानपूर्वक उपासना करते हैं इंद्रिय भोग द्वारा करते हैं फिर जो पवित्रता पूर्वक सात्विक भाव से शक्ति को पूजेंगे उनका कितना कल्याण होगा हम प्रायः ही पश्चिम में स्त्रियों की पूजा की बात सुनते हैं परंतु यह पूजा सामान्यतः उनके तारुण्य तथा लावण्य के कारण ही होता है परंतु मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव के स्त्री पूजन का भाव यह था कि प्रत्येक स्त्री का मुखार उन आनंदमयी माँ का ही मुखार है इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरे गुरुदेव उन स्त्रियों के चरणों पर गिर पड़ते थे जिनको समाज स्पर्श तक नहीं करता और उन स्त्रियों से भी रोते रोते यही पुकारते थे हे जगन्माता एक रूप में तुम सड़कों पर घूमती हो और दूसरे रूप में तुम जगत धाम जगत व्यापनी हो हे जगदम्बे हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ सोच कर देखो उनका जीवन कैसा धन्य है जिनका काम भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है जो प्रत्येक नारी का भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हैं तथा जिनके लिए प्रत्येक नारी के मुख ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसमें साक्षात उन्हीं आनंदमयी भगवती जगत का मुख ही प्रतिबिंबित हो रहा है हमारी दृष्टि भी ऐसी ही होनी चाहिए स्त्रियों की पूजा करके ही सभी जातियां बड़ी हुई हैं जिस देश या जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वह देश या जाति न कभी बड़ी बन सकती है और न कभी बन सकेगी तुम्हारे देश का जो इतना अधपतन हुआ है इन शक्ति मूर्तियों का अपमान ही उसका प्रधान कारण है जन्मगत भले बुरे संस्कार माता इतनी पूज्य क्यों है हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्म पूर्व प्रभाव बालक को भले या बुरे प्रवृत्ति वाला बनाता है तुम सैकड़ों महाविद्यालयों में अध्ययन करके लाखों ग्रंथ पढ़ डालो संसार के सारे विद्वानों के संसर्ग का लाभ उठाओ पर यदि तुमने भले संस्कारों के साथ जन्म लिया है तो अच्छे रहोगे तुम भले या बुरे बनने के लिए जन्म लेते हो शास्त्रों का मत है कि बालक जन्मजात देव या असुर होता है शिक्षा आदि का स्थान बाद में आता है उनका प्रभाव नगण्य होता है तुम वही हो जो जन्म से होते हो यदि माता ने तुम्हें रुग्ण शरीर दिया है तो कितने भी थोक औषधि भंडारों को निगल डालो फिर भी क्या तुम अपने को स्वस्थ रख सकते हो क्या तुम रोगी दुर्बल और विषैले रक्त वाले माता पिता से जन्मा एक भी स्वस्थ पुरुष बता सकते हो एक भी नहीं हम प्रबल भली और बुरी प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं हम जन्मजात देव या असुर होते हैं शिक्षा आदि का प्रभाव अल्प ही होता है हमारे शास्त्र कहते हैं बालक का जन्म होने के पूर्व के प्रभाव का नियंत्रण करो माता की पूजा क्यों हो क्योंकि वे पवित्र हैं उन्होंने अनेक कठोर तपस्याएं करके स्वयं को मूर्तिमान पवित्र बनाया है ब्रह्मचर्य का आदर्श मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति को मातृत्व के प्रति आदर की धारणा दृढ़ करनी चाहिए और वह विवाह को अच्छेद्य एवं पवित्र धर्म संस्कार मानने से ही हो सकती है रोमन कैथोलिक ईसाई और हिंदू विवाह को पवित्र धर्म संस्कार मानते हैं इसीलिए दोनों जातियों ने परम शक्तिमान महान ब्रह्मचारी पुरुषों और स्त्रियों को पैदा किया है अर्बों के लिए विवाह एक कार करारनामा या बल से ग्रहण की हुई संपत्ति मात्र है जिसका अपने इच्छा से अंत किया जा सकता है इसलिए उनमें ब्रह्मचर्य भाव का विकास नहीं हुआ है जिन जातियों में अभी तक विवाह का विकास नहीं हुआ था उनमें आधुनिक बौद्ध धर्म का प्रचार होने के कारण उन्होंने संन्यास को एक उपहास बना डाला है इसलिए जापान में जब तक परस्पर प्रेम और आकर्षण को छोड़कर विवाह के पवित्र और महान आदर्श का निर्माण न होगा तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि वहाँ बड़े बड़े सन्यासी और सन्यासिनियाँ कैसे हो सकते हैं जीवन का गौरव ब्रह्मचर्य है और यह बात मेरी समझ में आने लगी है कि जनता के लिए इस बड़े धर्म संस्कार की जरूरत है जिससे कुछ शक्ति सम्पन्न आजीवन ब्रह्मचार्यों की उत्पत्ति हो यह सीता सावित्री का देश है पुण्य क्षेत्र भारत में अभी तक स्त्रियों में जैसा चरित्र सेवा भाव स्नेह दया तुष्टि और भक्ति पाई जाती है पृथ्वी पर अन्यत्र कहीं ऐसा नहीं है पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को देखकर कुछ देर तक यही नहीं समझ में आता था कि वे स्त्रियां हैं देखने में ठीक पुरुषों के समान हैं ट्राम गाड़ी चलाती हैं दफ्तर जाती हैं स्कूल जाती हैं प्रोफेसरी करती हैं एकमात्र भारत की ही स्त्रियों में लज्जा विनय आदि देखकर कर नेत्र शीतल होते हैं ऐसे योग्य आधार के होने पर भी तुम उनकी उन्नति न कर सके इनको ज्ञान रूपी ज्योति दिखाने का कोई प्रबंध नहीं किया रीति से शिक्षा पाने पर ये संसार की आदर्श स्त्रियां बन सकती हैं